अनफलम सुखाराधन अहं कथम पत्रम फलं यो मे भक्त प्रय्छति तदहं भक्ुपृतमश्ना प्रयता पत्र पुष्प फलं यो मे मह्यं भक्त प्रय्ती तदहम पत्रद भक्त्या भक्तियापहृत भक्तिपूर्वक भक्तियापहृत अश्नामे गृा प्रयतात्म शुद्धबुद्धे